भावार्थ यह अग्नि मूल नहीं है यह ज्ञानी अधीन तेजस्वी उत्तम मित्र पूज्य शुभकारी प्रकाशमान जलो का उत्पादक उषाओं का प्रकाशक और औषधियों में प्रविष्ट होने वाला है भावार्थ ज्ञानी हर समय स्तुति करने योग्य है जो ज्ञान एवं धन उत्पन्न करता है वह शत्रु के साथ युद्ध करने में भी अधिक उत्साही दिखता है वह दर्शनीय तेज से प्रकाशित होता है इस तेजस्वी ज्ञानी के लिए गौएं प्राप्त होती हैं भावार्थ हे अग्नि तू दोत्ते कर्म करने के लिए जा तू सीधा देवों के पास जा समुदाय में रहकर तेरी स्तुति करने वालों को तू नष्ट मत कर तू सरस्वती, मरुत आदि सभी देवों की पूजा कर ताकि वे हमें रत्नों को प्रदोश करने के लिए प्रेरित हों भावार्थ हे अग्ने तुझे वसिष्ठ ऋषि प्रदीप्त करते हैं जो मनुष्य कठोर भाषण करता हो उसका तू वध कर तू धन के लिए बहुत बुद्धिमान एवं दिव्य ज्ञानियों का सत्कार कर हे अग्ने तू हमारी इष्टदेवों तक पहुंचा और कल्याणकारी साधनों से वे देव हमें सदा सुरक्षित रखें दशम सुक्तम भावार्थ मनुष्य अपने अंदर सूर्य के समान तेज धारण करें अत्यंत तेजस्वी बलवान पवित्र एवं दुखों का हरण करने वाला ज्ञानी बुद्ध युक्त कर्मों को करता है तथा अधिक तेजस्वी होता है वह सुख प्राप्त की इच्छा करने वाली प्रजा को जागृत करता है भावार्थ ज्ञानी सूर्य के समान तेजस्वी बने सुख की वृद्धि के लिए प्रशस्ततम कार्य करें और मन में माननीय विचार भी धारण करें ज्ञानी अन्य ज्ञानियों के साथ रहें तथा उनके साथ प्रगति करें दिन में चमकने वाले सूर्य की भांति मनुष्य तेजस्वी हों सुख प्राप्त की इच्छा करने वाले मनुष्य प्रशस्त कर्मों एवं माननीय विचारों का प्रचार करें विद्वान मनुष्य देवत्व प्राप्त करने की इच्छा से विशेष प्रगति करें भावार्थ मनुष्य की बुद्धि देवत्व प्राप्त करे और धन की प्राप्त की इच्छा करे सभी मनुष्य उत्तम एवं सुंदर शरीरधारी प्रगतिशील और अन्नवान हों मनुष्य देवत्व प्राप्त करके अपनी योग्यता बढ़ाए तथा धन के लिए सुंदर प्रगतिशील धनवान एवं मानवों के नेता अद्रणी के पास जाएं मनुष्य की बुद्ध देवत्व प्राप्त करने का यत्न करें भावार्थ जो प्रजाओं का निवास कराते हैं उन्हें वसु कहते हैं इन वसुओं का राजा इंद्र है इस प्रकार राष्ट्र में जो अद्रणी प्रजाजनों का निवास कराते हैं उन्हें वसु कहते हैं उनका स्वामी राजा होता है जो शत्रुओं को रुलाते हैं उन वीर सैनिकों का नाम रुद्र है तथा उन सैनिकों के सेनापति का नाम महारुद्र है अदिति प्रजा को कहते हैं प्रजा का नाश नहीं करना चाहिए इस अदिति के पुत्र राजा की संज्ञा आदित्य है क्यों तो राजा प्रजा का स्वामी है परंतु चूंकि वह राजा द्वारा ही निर्वाचित होकर नियुक्त होता है इसलिए उसे प्रजा का पुत्र भी कहा गया है राष्ट्र में जो ज्ञानी हैं वे बृहस्पति हैं इस प्रकार राष्ट्र में वसु रुद्र अदिति आदित्य तथा बृहस्पति आदि सभी प्रकार के देवता रहते हैं वसु धन का नाम होने के कारण वसुदेव धन के देव हैं रुद्र वीर हैं तथा बृहस्पति ज्ञानी हैं इस प्रकार बृहस्पति रुद्र तथा वसु ये देव क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के प्रतीक हैं ये तीनों मिलकर ही राष्ट्र यज्ञ को चलाते हैं भावार्थ जो प्रजा सुख प्राप्त की इच्छा करे वह प्रशंसनीय तरुण तेजस्वी अग्रणी नेता का प्रशस्ततम कर्म करने के लिए तैयार रहे नेता रात्रि में जागता रहे अर्थात संकट के समय सदैव सावधान रहे सब को धनमान तथा सम्र्द करे और आलस छोड़कर अपना कर्तव्य करता रहे एकादशम सुक्तम भावार्थ मनुष्य हिंसा एवं कुटिलता रहित कर्मों का सभी जगह प्रचार करे जगत में जो हिंसा एवं कुटिलता बढ़ती है उसका प्रतिकार सरल व्यवहार करने वालों के द्वारा ही हो सकता है जिस राष्ट्र में अहिंसा तथा सरलता का प्रचार करने वाले नहीं होंगे उस राष्ट्र में श्रेष्ठ पुरुष प्रसन्नता पूर्वक नहीं रह सकते इसलिए मनुष्य राष्ट्र के अहिंसा तथा सरलता युक्त कार्यों का प्रचार करे भावार्थ राजा प्रगतिशील वीर मनुष्य को दूत कर्म में नियुक्त करे शीघ्रता से कार्य करने वाला मनुष्य दूत कार्य करने के लिए अच्छा है दूत शीघ्रता तथा तत्परता से कार्य करने वाला हो वह आलसी न हो जिसके घर ज्ञानी लोग पधारते हैं उसके दिन सदा उत्तम गुजरते हैं पर जिनकी संगति बुरी होती है वे रो-रो कर दिन काटते हैं इसलिए सदैव ज्ञानियों की ही संगति करनी चाहिए भावार्थ यज्ञ करने वाले दाता मनुष्यों को धन दिया जाए धन इसी कार्य के लिए है इस बात को मनुष्य सदैव ध्यान में रखें मनुष्य ज्ञानियों का आदर सत्कार करें और उनकी दुष्टों से रक्षा करें जो सुरक्षा करने वाला है उसका धन आदि से सार करना चाहिए मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने घर में दैवी संपत्ति वालों का सत्कार करें और आसुरी लोगों को दूर करें भावार्थ महान हिंसा रहित एवं प्रशस्त कार्य का अग्नि अधिपति है सभी संस्कार युक्त हविष्यान का अग्नि ही स्वामी है इस अग्नि में जो हव्य पदार्थ डाले जाते हैं उन पदार्थों का वश लोग सेवन करते हैं फिर वे देव अग्नि को पुष्ट करते हैं भावार्थ हे अग्ने हव्यों का सेवन करने के लिए देवों को यहां बुलाकर ला इन देवों में जो प्रमुख देव इंद्र हैं वह प्रसन्न हों इस यज्ञ को देवों में स्थापित कर हे देवों तुम अपने कल्याणकारी साधनों से हमें सुरक्षित रखो ज्ञानी लोग हमारे घर में आकर तथा सकृत होकर प्रसन्न होते रहें हम ऐसे उत्तम कार्य करें जो ज्ञानियों को प्रिय हों 22.17 भावार्थ normal का मीच्थ सब लोग अपने स्थान अरठात अपने समाज तथा अपने रास्ट में तेजस्खी होकर प्रकाशित हों सब अपने रास्ट में सावधान रहकर प्रकाशित हो और मार्ष्ट के बाहर भी अपने अपने तेज को पैलाएं भावार्थ अग्नि की भांति तेजस्वी पुरुष अपने महत्व तथा तेजस्विता से सभी पापों को दूर करता है पापमय और निंदित कार्यों से सबको सुरक्षित रखता है वह ज्ञान का प्रकाशक तथा धन का दाता अपने स्थान में प्रशंसित होकर प्रकाशित होता है जो ऐसे तेजस्वी पुरुष का वर्णन करते हैं गुणगान करते हैं जो धनी अपने धन का दान प्रशस्तम कार्यों के लिए करते हैं उनकी वह अग्नि सुरक्षा करता है मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाकर पाप विचारों को दूर करे वह पापों से स्वयं सुरक्षित रहकर दूसरों को भी सुरक्षित रखे भावार्थ अग्नि ही वरुण एवं मित्र है मित्र एवं वरुण देवता के गुण धर्म इस अग्नि में हैं जो वर्णीय होता है वह वरुण है तथा जो मित्रवत आचरण करता है वह मित्र है अग्नि सबके द्वारा वरणीय तथा सबका मित्र की भांति हितकारी है इस अग्नि के द्वारा प्रदान किए गए धन सबके द्वारा उपभोग के योग्य हों कोई एक मनुष्य धन का उपभोक्ता न हो जो अकेला ही धन का उपभोग करता है वह पाप करता है त्रयोदशम सूक्तम भावार्थ जो विश्व में प्रकाशमान एवं शुद्ध है जो बुद्धिमान एवं पुरुषार्थी है जो असुरों को नष्ट करता है उसके गुणों का ध्यान करना चाहिए उसकी सहायता के लिए उत्तम कार्य करने चाहिए जो कामनाओं की पूर्ति करता है उस नेता के लिए अपना सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक समर्पित कर देना चाहिए भावार्थ तेजस्वी पुरुष अपने तेज से प्रकाशित हो अपनी दीप्ति से विश्व को भर दें ज्ञान का प्रसार करें धन को उत्पन्य करें, विश्व का निर्टत्र करें, तथा अपनी शक्त से सब को शत्र से बचाएं। भावार्थ उत्पन्य होते ही यह अग्नी सबका प्रेरक्त और सभी और से जाने वाला होकर पशवों की रक्षा करता है जब यह भुवनों का निरीक्षण करता है तब ज्ञान के प्रसार के लिए मार्ग को प्रकाशित करता है इसी प्रकार नेता राष्ट्र में सभी जगह प्रजा का निरीक्षण करे सबको उत्तम कार्य करने के लिए प्रेरित करे सबको ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे चतुर्दशम सुक्तम भावार्थ अग्नि से यज्ञ होता है तथा यज्ञ में वेदों के मंत्र बोले जाते हैं इसलिए यहां अग्नि से वेदों का प्रकट होना बताया गया है वेदों को प्रकट करने वाले अग्नि के लिए हम समिधाएं प्रदान करें समिधाओं द्वारा प्रदीप्त करके हम ईश्वर की स्तुति स्तोत्रों का पाठ करें फिर प्रदीप्त अग्नि में हम हव की आहुतियां दें